कौ कोई बात भी नहीं करता के हिलाया आलाया पूछा की पर को जानते ये झिकट गए पूरे झिक वापिस क्यों देखते उन्होंने कहा बात करन ने कहा तो आपकी झिटक ने सब कुछ कर दिया सब रामकृष्ण के पास गए तो रामकृष्ण से जो भी पूछा ईश्वर को जानते तो तो तो तो तो तो तो रामकृष्ण ने कहा कि तुझे जानना तू जाने इतने, इतने से, एक मारिंद्रनाथ है रामकृष्ण कुछ भी नहीं जानते जोगिंद्रनाथ के मुकाबले कुछ भी नहीं जानते जहाँ शब्द और तो शास्त्र के जानने का संदर्भ लेकिन तो। ये आदमी है जो तो शब्द और शास्त्र को नहीं जानता लेकिन कुछ जानता है जो एक अलग आयाम एक अलग दिशा है चित्त के चरण में तो एक तो हमारा रास्ता है जीवन अनुभव और एक रास्ता है शाब्दिक स्मृति का नाखा लेने गया तो बच्चों को वो सिखाते हैं धर्म सिखाते हैं जब भी आप कह रहे थे कि धर्म की शिक्षा होनी चाहिए नहीं होगी धर्म हो की शिक्षा तो क्या हो और मैं तो कहता हूँ कि धर्म की शिक्षा ज्यादा खतरनाक कोई शिक्षा नहीं होती तो क्योंकि धर्म की शिक्षा में आप सिखाइएगा क्या शब्द सिखाइएगा हम धर्म की शिक्षा देते हैं बच्चों को आप इनसे कुछ भी प्रश्न पूछेंगे उत्तर देंगे उन्होंने तो कहा आप ही पूछिए मैं सुनूंगा उन्होंने पूछा जी ईश्वर है उन पर बच्चों ने हाथ हाँ ईश्वर है ये हाँ किस बात को इनको पता इन्हें शब्द सिखा दिया गया की स्पर्ध है इस शब्द में कोई भी अर्थ नहीं कोई भी अर्थ नहीं है इस बच्चे ईश्वर है ईश्वर तो है लिखेगा इस पर है ये उत्तर देंगे तो हाँ खिलाएगा की ईश्वर है ये अनुभव है ये शब्द आत्मा है तो बच्चों ने कहा आत्मा है कहा है यहाँ है ये यहाँ झूठे जो कह रहे हैं कि यहाँ फिर भी सीखा हुआ है इन बच्चों को कोई भी पता आ, नहीं मैंने लड़के से पूछा है की हृदय कहाँ है उसने कह कहा बताया आत्मा कहाँ है वो कता है यहाँ तो पूछे हृदय कहाँ है वो ये बताया है। ये बच्चे सीख जाएंगे ये बच्चे बुढ़े भी हो जाएंगे लेकिन ये जो सीखा है इसको दोहराते रहेंगे जब भी जिंदगी में सवाल उठेगा ईश्वर है इनका सीखा हुआ उत्तर आएगा और ये उत्तर बिल्कुल झूठ है जाना नहीं ये बच्चन हो या बूढ़े हो जाए भी ये इसी उत्तर को दोहराते खतरनाक बात होगा शब्द पकड़ लिया जाए और इसीलिए तो धर्मिया में अगर दुनिया में सब जाना जाता तो इतने धर्म कैसे हो सकते लेकिन शब्द बहुत इसलिए बहुत धर्म धर्म शब्दों पर खड़े सत्यो पर खड़े नहीं उसके धर्म कैसे हो मैं जानता आप जानते हैं अगर हम शब्द जानते हैं तो मेरे बीच आपके बीच खाता और दीवाल क्या हो सकती नहीं लेकिन आप कुरान जानते हैं मैं गीता जानता हूँ तो दीवार है मैंने एक तरह के शब्द पकड़े हैं आपने दूसरी तरह के शब्द और ये शब्द और आपके शब्द में जरूर साधन जी ये साधन है नहीं मैं जहाँ तक समझ सकू ना ये एक कुरान या आप हमारा जो भी होता है वो साधन है कहे उस धर्म को जानने के लिए जिस धर्म की व्याख्या इसमें भी हो सकती है आध्यात्मिक भी हो सकती है ये जो ये जो हमें साल होता है में साधन केवल उन चीजों को जानने के हो सकते हैं जो हमसे पढ़ाई हो जो हमसे दूर है उन तक पहुंचने के साधन हो सकते इसलिए जबकपुर से हैदराबाद आया तो बीच का रास्ता पार करना। लेकिन मनुष्य और परमाष्टम के बीच फासला नहीं है कि साधन होने का मतलब मनुष्य और जीवन में फासला, फास मनुष्य और अंतरात्मा जो है जैसे मनुष्य का ध्यय है अंतरात्मा का कोई आकार नहीं है जो तो उस आकार को इस ध्यय को बीच में जो कुछ है कोई जब अंतर को जानने के लिए साधन न हो तो कैसे उसकी बड़ी पूर्णता होगी ये जो सारा है ये जो सारी बातें जिन चीजों के बीच जो फासला है उन चीजों के बीच रास्ते बन गए फासला हमारे लिए है क्योंकि हमने उस परिपूर्णता को ली नहीं है ना, ना, ना ये उस आपको आपके बीच और परमात्मा के बीच कोई भी फासला नहीं है। मैं परमात्मा को आत्मा ही बोल रहा हूँ कोई आत्मा बोल रहा दो परमात्मा कोई और भी नहीं कह रहा था मेरे लिए इसलिए है की मैंने उस आत्मा को देखा नहीं है मैं दिखा हुआ है उस आत्मा को मुझे देखना हो इससे थोड़ा मैं जो कह रहा हूँ तब फिर आत्मा नाम के शब्द और आपके बीच फासला आत्मा आत्मा नाम के शब्द आत्मा को देखा नहीं जाना नहीं।, नहीं एक शब्द सुना है नहीं शब्द नहीं सुना और क्या जाना है तो उस आ, उस शब्द को सुना नहीं है मगर उस एक परिपूर्णता को देखने के लिए मैंने पूरी विचार किया वो विचार भी तो आपका था। वो विचार विचार हम करते ही उस चीज़ का है जिस चीज़ का हमें अनुभव नहीं होता जिस चीज का हमें अनुभव होता है उसका हम विचार में तो लक्ष्मी जीवन में उसके अनुपात करूँ इस तरह पूजेगा तो मुझे नहीं, नहीं, है। नहीं। मैं ये अधिक अधिकार अंतर फासले हमें मालूम पड़ रहे हैं क्यूँकी हमने कुछ शब्द कोई एक परम्परा में पैदा हुआ है इस व शब्द को सीख लिया है किसी ने आत्मा को किसी ने किसी और को इन शब्दों के बीच हमारे बीच फासला मालूम पड़ता है लेकिन अगर आत्मा का जरा सा भी अनुभव हो तो पता चलेगा कोई तो फासला नहीं क्योंकि आप भी तो आत्मा हो तो और मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक अनुभव नहीं होगा जब तक इस शब्द पर पकड़ रहेगी तब तक, तक अनुभव नहीं होगा क्योंकि तो होता क्या है हम जिन चीज़ों के संबंध में भी शब्दों को पकड़ लेते हैं ये समझ लें कि मैं यहाँ आया और आपसे आने के कहने मुझे किसी ने कह दिया कि आप बहुत भले आदमी या किसी ने कह दिया कि बहुत बुरे आदमी और मैंने आपके बाबत एक तस्वीर बना ली वो तस्वीर तो बिल्कुल झूठी आपको तो मैं जानता नहीं अच्छी या बुरी एक ख्याल मैंने बना लिया फिर आपको मुझे मिलाया गया फिर मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा आपके और मेरे बीच में एक तस्वीर खड़ी हुई जो मैं बना के आया हूँ अच्छे या बुरे हो गया फिर मैं उसी तस्वीर ऐसी आपको देखा कल पर हाँ। उसी तस्वीर ऐसी देखा और वो तस्वीर मुझे आपसे जोड़ने में तोड़ रही थी अगर मेरे रात के बीच कोई तस्वीर ना हो तो मैं आपको वैसे देख पाऊंगा जैसे आप है तो हम तो हर चीज के बाबत बीच में कुछ बना लेते हैं परमात्मा के या आत्मा के बाबत के बीच में बना लेते हैं और वो जो बनाया हुआ है वो हमारे जानने का साधन नहीं बनता बल्कि दीवार बनता है बीच में वो खड़ा हो जाता है जैन एक तरह के शब्द खड़े करता है मुसलमान एक तरह के हिंदू एक तरह के बौद्ध एक तरह को बीच में बना करते हैं ये शब्दों के द्वारा वो देखता है कृपा ये शब्द जो है और इनकी व्याख्या जो है और इनका सोच विचार जो है वो सब बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हो जिस चीज की भी भीपूर्ण सच्चाई को हमें जानना हो उसके संबंध में हमारी कोई पूर्व कल्पना कोई प्रकृति कोई पक्षपात कोई धारणा कुछ भी नहीं होनी चाहिए हमें इतना निष्पक्ष इतना शांत इतना निशब्द होके जाना चाहिए हो उस शक्ति के पास अपनी तरफ से तो कुछ भी उस पर आरोपित न करें कुछ इंपोच न करें चीजें जिसकी हम हम बैठा हुए देशवासी तो शब्द और साक्ष आपकी कल्पना बन जाती है फिर आप जानते नहीं कि शब्द सत्य है या सात सत्य आप नहीं जानते आपको कैसे पता है कि शब्द? सिर्फ इसलिए कि परंपरा कैसी है? और तो कुछ नहीं और परम्परा पे लंबा प्रचार अगर हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि ऐसा कोई असत्य तो नहीं है जिसे थोड़े प्रजेंडा से सत्य न बनाया जा सके और उस लिखा मैं अपने अनुभव से करता हूँ की मैंने बड़े बड़े असत्य बोले और वो सब सत्य हो गए और करोड़ों लोगों ने तो विश्वास कर लिया आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं या मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ तो मैं जिस किताब को कहता हूँ ये सच सिवाय इसके और क्या इसके सच होने का प्रमाण है कि मेरे दिमाग में बचपन से ये बात तो प्रोपोजेट की गई है कि ये सच और क्या प्रेम मेरे पिता के दिमाग में भी प्रोपोजेट की गई है और परंपराओं से हजारों वर्ग से इस का प्रचार किया गया है की ये सब आपके दिमाग में दूसरी किताब सब इस तीसरे दिमाग में तीसरी किताब सब थे ये है और ये प्रतेंडा मेरे दिमाग में भर लू और फिर इसको लेकर मैं खोज नहीं मेरी खोज असंभव हो जाएगी ये तो बन गया और जो दिमाग बढ़ा हुआ है वो खोज नहीं कर सकता खोज के लिए चाहिए तो बिल्कुल खुला हुआ मन जिसकी कोई पक्षपात नहीं है जिसका कोई शब्द नहीं है कोई शास्त्र नहीं सिर्फ एक खोज एक प्यास तो इतनी खोज और प्यास अगर हो तो, तो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा तो शब्द बाधा बनता है किसने आपको सिखाया सब? और ये बिल्कुल बिल्कुल संयोग की बात थी कि आपको एक घर में रखा गया दूसरे घर में रख के आपको दूसरे शब्द सिखाया जा सकते थे और कोई अच्छे न आती जैन घर में लड़का पैदा होता है तो तो तो उसे पर का सृष्टिकर्ता का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि उसके घर में नहीं सिखाया जाता किसी ने सृष्टि बनाई उसी के बगल में हिंदू परिवार में लड़का सीख है की सृष्टि बनाने वाला भगवान है उसने दुनिया बनाई है और ये दोनों सीख के बारे हो रहे हैं वहाँ सोमित रूस में दूसरा लड़का पैदा हो रहा है हुकूमत सिखा रही कि कोई भगवान नहीं है कोई आत्मा नहीं है आदमी से खरीद थे वो बच्चा उस सीख पे खड़ा हो रहा है मेरे एक मित्र रूस से तो वो मुझे कहने लगे कि छोटे से बच्चे से ही मैंने पूछा की तुम्हारा ईश्वर के संबंध में क्या साल है तो उसने कहा कि पहले हुआ करता था ईश्वर अब नहीं पहले हुआ करता था अब नहीं पहले लोग ना समझ ईश्वर को मानते थे आपको लोग समझते हैं तो ईश्वर को मानता नहीं उस बच्चे को भी सिखाया जा रहा है आप अपने बच्चों को दूसरी बात सिखा रहे हैं तीसरा तीसरी बात सिखा रहा है कि ये जो सिखावट से पैदा हुआ ज्ञान है बिल्कुल झुठा है मेरा कहना ये कि इसमें कौन सा चाहिए सवाल नहीं है मेरा कहना ये कि जो भी हम इस की बातें सीख लेते हैं और उनको हम आधार बना के खोज शुरू करते हैं वो खोज गलत है वो पहले से ही पंगु हो गई पैर काट दिया जाए ना सबसे की खोज के लिए निष्पक्ष मन चाहिए निर्मल भी चाहिए तो वो जितना निर्मल तो निर्दोष मन होगा तो खोज समझ मैंने जो प्रश्न आपसे खड़ा किया अपना ये सारी अवस्था कब होती है इस पंक्ति में न बैठें, इस पंक्ति में पूछने के विचार के ये सब प्रभुतियाँ विभूतिया ये, ये प्रकृतियाँ कब बनती है इस आयु में नहीं तो नहीं बनेगी कि आयु में मैं विज्ञान जानता ही हूँ बचपन जिस काल में कि मैं अभी जानता ही नहीं, कि ईश्वर या वगैरह उस काल में तो बनता नहीं सिर्फ एक रूढ़ी से शास्त्र से बनाया जाता है जिसकी आपकी कल्पना और नहीं बनाने के लिए अगर से मुझ कोई छप दिया जाए कोई साधन न दिया जाए मुझे न शास्त्र का न शब्द का न सिद्धांतों का कोई दिया नहीं गया और मुझे छोड़ा गया तो क्या मेरे लिए वो संस्कार आएगा वो संस्कृति आएगी जिस संस्कृति से मैं आप के विचारधारा उस पंक्ति में जाके बैठूं कि जहाँ मैं उस आत्मा को जिस आत्मा को के मैं परमेश्वर समझ उस उसको मेरे आयु में उस साधना तो बगैर साधना के उसको ले लू दो बातें एक बात तो ये की अगर व्यक्ति को बिल्कुल उससे छोड़ दिया जाए बचपन से बिल्कुल उसे छोड़ दिया जाए बचपन से तो भी सत्य की खोज की संभावना इस स्थित से ज्यादा होगी जिसमें हम उसे कुछ सिखाते हैं जिज्ञासा बच्चे को तो सिखानी नहीं पड़ती जिज्ञासा तो बच्चे में होती जिज्ञासा मारनी पड़ती सिखानी नहीं पड़ती, पड़ती। छोटा सा बच्चा भी जिज्ञासा तो करता है की क्या है ये सब क्या है ये प्रश्न उसमें है लेकिन इन प्रश्नों को हम दबा देते हैं सिखाते नहीं ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति है बच्चा पूछता है ये कहाँ से आया हम कहते हैं भगवान ने बनाया हम एक झूठी बात कह रहे हैं जिसका हमें भी पता नहीं और बच्चा इतना छोटा है कि सोचता है कि पिता बहुत ज्ञानी है इसलिए जरूर ठीक कहते होंगे पिता भी कहते है स्कूल का शिक्षक भी कहता है सन्यासी भी कहता है पंडित भी कहता है आस के लोग भी कहते है बच्चा सोचता है इतने बड़े बड़े लोग इतने ताकत के लोग समझदार लोग ये जब कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं बच्चा पकड़ लेता है आप जो कहते हैं उसको परिणाम क्या होता है आप उसे ज्ञान तो दे नहीं रहे हैं आप केवल एक शब्द दे रहे हैं सिद्धांत दे रहे हैं और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज नष्ट कर रहे हैं जो उसके भीतर थी इंक्वायरी जो थी वो नष्ट हो क्योंकि जैसे वो उसको पकड़ लेगा इंक्वायरी खत्म हो जाएगी और लड़का अगर इंक्वायरी करते चला जाए तो आप कहते हैं छोटे बड़ी बात मत करो अगर वो लड़का ये कहते चला जाए कि नहीं हमेशा पता भगवान को किसने बनाया तो आप कहेंगे कि दोस्तों ये अभी तुम्हारी पूछने की बात नहीं है अभी उम्र आने दो और आप खुद भी अपने दिल में जानते हैं कि अभी हमको भी इसका पता नहीं है लेकिन आप बच्चे के सामने ज्ञानी बने हुए असल में हर एक को ज्ञानी बनने में बड़ा सुख मिलता है बाप को भी गुरु को भी उपदेशा ज्ञानी बनने में गुरु बनने में बड़ा सुख और छोटे के सामने तो बहुत सुख वो छोटा सा बच्चा है उसकी भी कोई आप उसकी जिज्ञासा को हत्या कर रहे हैं आप उसको अगर वो जिज्ञासा किया जाएगा तो गाली देंगे की नास्तिक है गड़बड़ है ये है वो है सब तरह के दबाव डाल के धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा तो खत्म हो जाएगी और वो आपकी बातें दोहराने लग गया कि जगत को ईश्वर ने बनाया आत्मा अमर है ऐसा है वैसा वो सारी बातें जैसा आप दोहरा रहे हैं सोचे की तरह वो भी उन बातों को दोहराने लगेगा उनको आप कहते हैं कि हमने उसको सत्य की दिशा में भेज दिए आपने हत्या कर दी सत्य की दिशा में कोई जिज्ञासा ले जाती उसे तो पिता मैं ये नहीं कहता है कि आप इसको बिल्कुल इस पर छोड़ दें मैं ये कहता हूँ इसके भीतर जो जिज्ञासा है उसके सहयोगी बने दुश्मन न बने तो मैंने कहा कि पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अगर यही विकल्प है हमारे सामने कि या तो हम सिखाएंगे बच्चे को कि ईश्वर है आत्मा है फल ढिका और या हम बिल्कुल छोड़ देंगे तो भी मैं कहूँगा की बिल्कुल छोड़ देना बेहतर है इससे ज्यादा ज्यादा बच्चे सबसे की खोज में जा सकेंगे जितने जा रहे हैं एक बात लेकिन मेरा कहना ये नहीं मेरा कहना यह है बच्चे की जिज्ञासा के साथ ही उसकी इंक्वायरी को और बढ़ाएं और उससे कहें कि तूने बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा है मैं भी इसे पूछ रहा हूँ अभी तक जान नहीं पाया हम मिलके पूछें हमारा पूरा परिवार मिलके पूछे हम खोजें हम सोचें ये ये उत्तर लोगों ने दिए हैं लेकिन मुझे अभी तरक्की नहीं हुई क्योंकि मैंने नहीं जाना ये ये उत्तर है लोगों के दिए हुए की ईश्वर ने बनाया है लेकिन इसके विरोध में भी कहने वाले लोग हैं की ईश्वर ने नहीं बनाया जिज्ञासा, उसको, उसको जिज्ञासा को बढ़ाए अगर आप उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल कर सकते की वो उस समय तक किसी बात को मानने को राजी नहीं होगा जब तक की वो खुद ना जान दे तो आपसे बेहतर पिता उस बच्चे को दूसरा नहीं मिल पाता जब तक की वो मानने को राजी नहीं होगा जब तक की वो खुद जानने की दिशा में खड़ा न हो जाए जब तक की खुद कुछ उसे अनुभव न मिलने लगे तब तक वो मानने को मतलब ये नहीं कि आप अश्रद्धा सिखा रहे हैं हाँ, जल्दी ना हाँ, कम लेंगे आप हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अश्रद्धा सिखा रहे हैं क्योंकि अश्रद्धा भी एक तरह की शिक्षा है जैसे श्रद्धा एक तरह की शिक्षा आप ये नहीं सिखा रहे है इस पर नहीं है एक शिक्षा ये है की ईश्वर है एक शिक्षा ये है की इस पर नहीं दोनों शिक्षाएं यू तो न सिखाइए की इस पर नहीं है आपको ये भी कहाँ पता है आप तो बच्चे को कहिए कि मुझे पता नहीं है कुछ लोग कहते हैं इस पर है कुछ लोग कहते हैं इस पर नहीं है मैं भी खोज रहा हूँ मैंने भी जाना नहीं है तुम भी खोजना तुम भी किस साधन पे खोजना किस साधनों पे खोजना विवेक से साधन से विवेक खोज है असल में असल में बच्चे का विवेक बढ़ना चाहिए उसकी तरह से है ना सब बड़े रास्ते होते मेरा मतलब नहीं समझा विवेक को जगाने के रास्ते हैं विवेक को जगाने, जगाने परमात्मा को पाने के रास्ते नहीं है हाँ, विवेक के में में जगाने रास्ता भी तो हो तो लक्ष्य हो नहीं मैं इसको समझने में क्या होगा होगा जैसे कि जैसे कि इस कमरे में अंधेरा भरा हुआ तो मैं आपसे कहूँगा की प्रकाश को जलाने के रास्ते है अंधेरे को अलग करने के रास्ते नहीं है मैं कहूँगा प्रकाश को जलाने के रास्ते है अंधेरे को अलग करने के रास्ते नहीं है हाँ प्रकाश जल जाए तो अंधेरा अलग हो जाए लेकिन अगर हम अंधेरों को अलग करने का कोई उपाय खोजने लगे लाओ गियां अंधेरों को फेंको तलवार लाओ अंधेरों को ढका इकट्ठे अंधेरे को बाहर निकालो तो हम बात हो जाए अंधेरे को निकालने का कोई रास्ता नहीं होता प्रकाश को जलाने का रास्ता होगा और बड़े मजे की बात है कि प्रकाश दिल जाए तो अंधेरा पाया नहीं जाता मैं जो फर्क कर रहा हूँ इस फर्क को पाने का कोई रास्ता नहीं मेरा मतलब ये कि न पूजा ऐसी ईश्वर मिल सकता है न माला फैरने से न शास्त्र रटने से न राम राम रटने से ईश्वर को मिलने का सीधा कोई रास्ता नहीं सीधा आप चाहें कि मैं ईश्वर को पालू तो क्या करूं तो कोई रास्ता नहीं नहीं लेकिन विवेक को जगाने का रास्ता और विवेक जग जाए तो ईश्वर पाया ही हुआ है विवेक जगने पर ऐसा ही मैं मालूम होता है मैंने ईश्वर को पालिया ऐसा मालूम पड़ता है मैं कैसा पागल था ईश्वर जो की मिला ही था आत्मा जो की मेरे भीतर थी वो मुझे दिखाई नहीं पड़ती इन ईश्वर के लिए तो बुद्ध की जोड़ी चाहिए विवेक के लिए सब्दुद्धि की जोड़ चाहिए उसी शब्दुद्धि के लिए सारा प्रयोग है और ये जो ये विवेक को रोकने वाले रास्ते है शास्त्र और शब्द और स्मृति सब विवेक को रोकने वाले रास्ते क्योंकि विवेक पैदा नहीं होता है जिससे पकड़ पैदा होती है श्रद्धा पैदा होती इंक्वा पैदा नहीं होती जिज्ञासा पैदा नहीं होती जो नहीं ना जो जो विवेक को रोकने वाला रास्ता है वो ये है की तुम मान लो खतरनाक तुम खोजो यदि तो बच्चों को कहते मान लो तो मान लो कैसा हम कहते हमारे पिता कहते ऋषि मुनि कहते हैं हजारों साल से लोग कहते हैं तो मान लो मान लुनी की जो बात है विश्वास कर लेनी वो विवेक विरोधी है विवेकता का नहीं कि दुनिया की हत्या इसी में हो गई आज दुनिया में इतना अविवेक है उसका सारा दुनिया के कारण धार्मिक लोग हैं जिन्होंने अभिवेक की शिक्षा दी विश्वास के नाम पर दी है श्रद्धा के नाम पर दी है आस्था के नाम पर दी अविवेक सारी दुनिया में अविवेक और जब ये अविवेक हमारे सामने आता तो हम घबराते कि क्या हो क्या अभी देखिए ना उनको विवेक को लाने के लिए आप तो कहते हैं पाठ नहीं होनी चाहिए हाँ तो उनको विवेक पे लाने के लिए कोई आदर्श जीवनों का नहीं अभ्यास नहीं होना चाहिए नहीं नहीं विवेक स्वयं स्वयं प्रेरित विवेक जो है विवेक जो है जब भी हम उसके सामने आदर्श रखते हैं तो कुंछित होता है विवेक जो है जैसे हम एक बच्चे को कहते तुम गांधी जी से बन जाओ आपने अभी जैसे स्वामी रामानी का कहा विवेकानंद जी का तो मैं आदत नहीं बता रहा हूँ इनको आदत नहीं बता रहा हूँ उदाहरण के रूप में तो बताया तो मैं जो कह रहा हूँ उसको एक्सप्लेन घर करने को ये आदत नहीं है मैं किसी बच्चे को नहीं कह सकता तुम विवेकानंद बन जाओ ये इससे गलत कोई बात ही नहीं हो सकता मैं तो ये किसी बच्चे को कह नहीं सकता की तुम रामकृम बन जाओ ये बात ही गलत है और झूठी क्यूँकी जब भी हम किसी को कहते हैं की तुम उस जैसे बन जाओ तभी पाखंड शुरू हो जाता है क्यूँकी ये बच्चा असल में अपने जैसा ही बन सकता है किसी और जैसा कभी बनी नहीं सकता आज तक सक कोई बच्चा बनी नहीं सकता एक गांधी पैदा होता है एक राम के कोई बच्चा किसी जैसा पैदा होता है हो तो नहीं सकता होना भी नहीं चाहिए दुनिया में जरूरत भी नहीं है उनसे तो आदमियों की, तो की। तो और लेकिन जब भी हम कह देते हैं तो उस जैसे बन जाओ तो इसके मन में एक झूठा काम शुरू होता है वैसे बन जाओ नहीं वो इस तरीके से ऐसे बने तुम जो उस तरीके से अगर सवाल ये है सवाल ये है असल में सवाल असल में ये है की कौन किस तरीके से कैसा बना अगर उसी तरीके से आप बिल्कुल चले तो आप बिल्कुल एक नकली आदमी बनकर खड़े होंगे इस तरह हो आपके भीतर आपके भीतर असली आदमी पता नहीं होगा असली आदमी कभी पता नहीं होगा क्यूँकी हर आदमी इतना यूनिक है इतना तो अद्भती है हर आदमी की जिंदगी का रास्ता भी अद्भती है और अलग और नहीं तो हमारे मेड होने की आपके होने की जरूरत नहीं है मैं काफी हूँ या आप काफी हम इतने लोग यहाँ बैठे हम सब उसके यहाँ से अगर चलेंगे हम सब के रास्ते अलग होने वाले हैं क्योंकि हम जहां बैठे हैं हम सब अलग जगह बैठे हैं हम सब अपनी अपनी जगह ऐसी चलेंगे हम सब अपनी अपनी जगह ऐसी चलेंगे अभी तक व्यक्तित्व की मौलिक गरिमा स्वीकृत नहीं हुई है अभी तक अभी तक हम कहते हैं किसी को आदत बना के शाइक बना लेते हैं वैसे बन जाओ उसके तो परिणाम ये होते हैं की राम तो कोई बनता नहीं राम मिला के राम बन जाए ऊंचा पैसा हो पाता और उससे दुनिया धीरे धीरे झूठी होती चली गई ये जो इतना पाखंड है और उन मुल्कों में जहाँ धर्म की ज्यादा शिक्षा है पासन ज्यादा उसका कारण इतना, क्योंकि तो क्योंकि तो धार्मिक शिक्षा ये कहती है कि इस जैसे चलो, इस रास्ते से चलो नहीं मेरा कहना है की रास्ते की फिक्र न करे फिक्र करें, करें विदेश की जो कि रास्ता खोज लेता है हम यहाँ बैठे एक तो रास्ता ये है की हमसे तो कहा जाए कि आप रास्ता वहाँ से निकलिए और एक रास्ता ये है दी हम तो जाए हमसे तो कहा जाए आपके पास आँख है रास्ता खोज लीजिए तो मेरा कहना ही ये बच्चे को आख दे वि सहारा दे के उसको खुद खोजने की सोचने की विचार करने की बुद्धि उत्पन्न हो जिनकी वो अपना रास्ता खोजे रास्ता ना दे रास्ता देना आसान आंखी कर भीतर है, सोया हुआ है हम थोड़ा सहारा जल्दा है उसको जागरूक करेंगे आपका जैसे दूध है हम उसे बगीचे में डाल देते पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, अंकुर थोड़ी निकालते हैं अंकुर तो भीतर है सारी स्थिति जमा देते हैं तो गुड डेप डेवलप ही शुड करे सहायता करें शास्त्री आपको कुछ ने कहा आपको कुछ ने कहा आपने कैसे मान लिया ये आपने कैसे मान लिया ये तो प्रत्याडा है आप हिंदू घर में पैदा हुए हिंदू प्रतिगंडा के भीतर पले आप बातें दोहराने लगे बिल्कुल मेरा, मेरा, मेरा मतलब नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। मैं कैनिक मान लेते है ये बिली थे और इनसे बिले पैदा नहीं होता ये तो कहना मान लेगा तकलीफ होगी तकलीफ होगी क्यूँकी तकलीफ होगी तकलीफ होनी जरूरी है तकलीफ इसलिए होगी की हम हमारा सारा माइंड तो हमारा सारा माइंड बिलीट ऐसी बना हुआ है तो अगर हम ये कहें कि सब बिलीज गलत है तो घबराहट होगी ना गलत मैं नीचे को नहीं कह रहा न आए ऐसी डट यू बिलीव मूल बिली ये कह कह रहा रहा मैं तो कि करें करेंगे ऐसा दिखाई पड़ेगी बिलीफ गलत है इट इज नॉट इनवॉल्वल्टिवेटेड समझा आप ये जो हम कहते हैं कि समझ आन करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम कहते हैं कि ये इनबॉर्न है इनबॉर्न इमिटेशन नहीं है इनबॉर्न इगो है वॉट एवर फर्क हो जाएगा बहुत सारा फर्क हो जाएगा जब हम कहते हैं कि ये जज है इसका अनुकरण करो तुम भी जज हो जाओ जज इनिकेट करने की बात इन नहीं है लेकिन अहंकार जज को आदर मिल रहा है समाज में रिस्पेक्ट मिल रहा है रिस्पेक्टेबिलिटी है लोग नमस्कार कर रहे हैं इसके भीतर भी इनबॉन्न है कि मुझे भी लोग नमस्कार करें मुझको भी लोग आदर दें तो जब आप कहते हैं कि जज बन जाओ जज ये नहीं बनना चाहता लेकिन रिस्पेक्ट मिलेगा जज बनने से तो ये पीछे लग जाता है इस तरह हम एक्सप्लाइट कर रहे हैं इसके ईगो को जब हम एक बच्चे को कहते हैं गांधी बन जाओ देखो गांधी कितना बड़ा महात्मा है बच्चे के मन में जो होता है बड़ा महात्मा हो जाऊं तो मुझे भी आदर मिलेगा तो वो जो अहंकार है वो इन्वॉल्व है और उस अहंकार को एक्सप्लाइट कर रहे हैं आप कह रहे हैं गांधी बन जाओ राम बन जाओ कृष्ण बन जाओ जज बन जाओ चोर बन जाओ डांकू बन जाओ नेता बन जाओ कुछ ना कुछ कह रहे हैं उसको उसको उसका एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं आप उसके इगो का उसको आप कह रहे हैं तुम तो ये बन जाओ तो तुमको भी ऐसे आदर मिलेगा लोग नमस्कार करेंगे पैर छुएंगे ऊंची गद्दी पे बैठाएंगे तुमको भी आदर मिलेगा आदर पाने की इच्छा इनवॉल्व है और आप उसका एक्सप्लाटेशन कर रहे हैं और एंबिशन में लगा रहे हैं ईगो को अगर दूसरे तरह की एजुकेशन हो दूसरे तरह का कल्चर हो तो हम इस अहंकार को किसी दूसरे काम में लगाएंगे इस काम में नहीं इससे खतरनाक दुनिया पैदा हुई जब हम कहते हैं इस जैसे बन जाओ तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड पैदा हुई हर आदमी दूसरे जैसा बनने की कोशिश में लगा हुआ है उसका परिणाम सामने दस साल में एक महायुद्ध होगा जरूरी हो गया क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी जैसा बन रहा है एक नेशन दूसरे नेशन जैसा बनने की कोशिश में लगा हुआ सारे लोग इस कोशिश में लगे हुए एक एक और एक हुई, वायलेंस पैदा हुई लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि ये जो हमने कोशिश की है की तुम इस जैसे बन जाओ इसको हम कुछ और रास्ते पे ले जा सके जिससे तो मेरा ख्याल ये है हर बच्चे को कहा जाना चाहिए कि तुम किसी जैसे बनने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम खुद ही कुछ बनने को पैदा हुए हो। ना yes. हाँ, मेरा मतलब नहीं एक्सप्रेस में टू मैं ही अगर वही टेम चपरेंगी गाली लेंगी और दिस्ता वाले दोस्त हैं वहीं पुताने श्याम दोस्त हैं तो लाइफ वहीं का एग्ज़ेक्ट श्याम इस नार गाली और वादे और बरक़ाव बिस्तरी इधर आज़िया ने पार्टनर दिख इनका निकली तो जीवन सत्तम सीटर बिना गाली भी लें ये जो आप कहते हैं ना ये जो आप हो, हाँ, आ, का आपको थोड़ा मैं सुनता आपकी बात आप जब भी ये कहते हैं की गांधी जैसे बनो हो सकता है आपका यही ख्याल हो कि आप गांधी की कापी करो ये नहीं कहना चाह रहे हैं या आप नहीं कहना चाह रहे हैं लेकिन आप बच्चे के माइंड में एक आइडियल पैदा कर रहे हैं एक कंसेप्ट पैदा कर रहे हैं कि ऐसा आदमी होना चाहिए गांधी जैसा होना चाहिए या राम जैसा होना चाहिए आप एक कंसेप्ट पैदा कर रहे हैं बच्चा एक तरह का है एक तरह का कंसेप्ट पैदा कर रहे हैं एक डिस्टेंस है दोनों के बीच में उस कंसेप्ट को पाने के लिए बच्चा कोशिश करेगा कि मैं इस तरह का हो जाऊं? गांधी ने एक खास सिचुएशन में इस तरह से एक्ट किया मैं भी करूं? गांधी ने सादगी जीवन में रखी मैं भी सादा बनूं? गांधी नॉन वायलेंट है तो मैं नॉन वायलेंट हो जाऊं? एक एक कंसेप्ट आप पैदा कर रहे हैं एक पैटर्न पैदा कर रहे हैं जिसमें बच्चा अपने को ढालना शुरू करेगा पर समझ लेंगे आप बच्चे के सामने एक पैटर्न है जिसमे वो अपने को ढालना शुरू करेगा ये एक, एक स्थिति है और मैं ये कह रहा हूँ बच्चे के सामने कोई पैटर्न नहीं है बच्चे की अपनी क्वालिटी है बच्चे के अपनी क्षमताएं हैं, अपनी कैपेबिलिटी है अपनी, है, अपनी संभावनाएं हैं, है अपने कोई पैटर्न नहीं है आगे इनको हम सहारा दे रहे हैं बढ़ने के लिए बिना किसी पैटर्न के आगे इनको हम बढ़ने का सहारा दे रहे हैं तो बच्चा उस स्थित में पहुंचेगा जहाँ बच्चे को पहुँचना चाहिए जहाँ बच्चे के भीतर की अपनी आत्मा उसे उपलब्ध होगी और जब हम पैटर्न देते हैं तो उसमें काट छाट होगी चाइस होगी बच्चा एक चीज को हटाएगा एक को लाएगा एक को संभालेगा च्वाइस होगी ना एक पैटर्न होगा एक ढांचा होगा एक ढांचे में बच्चा खड़ा होगा ये हो सकता है कि दस पंद्रह बीस साल की निरंतर कोशिश के बाद बच्चा कुछ कुछ गांधी जैसा आदमी खड़ा हो जाए कि ये आदमी झूठा होगा और इस इस तरह के व्यक्तित्व से इस बच्चे कभी को कभी कोई शांति नहीं मिलेगी क्योंकि इसके भीतर बहुत कुछ दबा देगा ये बहुत कुछ हटा देगा बहुत कुछ सम्भाल लेगा ये च्वाइस होगी ये ग्रोथ नहीं होगी और एक एक बच्चा है जिसके सामने बिल्कुल फ्रीडम है आगे कोई पैटर्न नहीं कोई आइडिया नहीं उसके प्रेंग है उसके भीतर कुछ क्वालिटीज़ है प्रेम हम कैसे प्रेम को बढ़ाओ विकसित करो हम नहीं कहते कि गांधी जैसा प्रेम करो क्योंकि तो गांधी जैसा प्रेम एक च्वाइस है और गांधी एक लिमिटेड च्वाइस है और आदमी हजार ढंग से प्रेम कर सकता कोई तो गांधी जैसे प्रेम करने की जरूरत भी नहीं है और मेरा तो कहना ही है की मोहनदास करमचंद गांधी के अलावा उस तरह से कोई एक्ट कर नहीं सकता दूसरा आदमी क्योंकि नवैसी सिचुएशन हो सकती है न वैसा वक्त हो सकता है न वैसा व्यक्तित्व हो सकता है न वो, वो क्वालिटी हो सकती है कोई दूसरा आदमी को ऐसा एक्ट कर ही नहीं सकता और जब भी कोई दूसरा आदमी एक्ट करने की कोशिश करेगा तो एक तरह की अपने ऊपर जबरदस्ती करेगा अनिवार्य रूप से करेगा अपने को तोड़ेगा फोड़ेगा मिटायेगा बनाने की कोशिश करेगा अगर बन भी गया किसी तरह से तो झूठा आदमी खड़ा होगा वो आपने चाह हो या न चाह लेकिन आपने आइडिया पैदा किया उसके दिमाग में की ऐसा मेरा कहना आइडिया पैदा ना करे बच्चे के जो जो जो इनबॉर्न क्वालिटीज आप कहते हैं उसमें तो सब बच्चों में है उन कौन सी क्वालिटीज जीवन के लिए आनंद से भरती हैं कौन सी क्वालिटीज जीवन को शांति से भरती हैं कौन सी क्वालिटीज विवेक से भरती हैं उसकी तरफ बच्चे को सहारा दे सामने सामने कंसेप्ट खड़ा करेगा सहारा दे प्रेम के लिए सहारा दे समझ में वाली बात होगी उसके लिए तो उसका प्रेम विकसित हो हो सकता है तो गांधी से बड़ा प्रेम उसके भीतर ऐसी निकले और ये तो तय है कि उसका प्रेम जिस ढंग का निकलेगा वो वो किसी दूसरे जैसा होने वाला नहीं है वो बिल्कुल अपने किस्म का होगा और ये जो यूनिकनेस है एक एक इंडिविजुअल की है ये जो गरिमा जब इस पूर्ति के करीब पहुँचती है तो जो शांति नहीं है वही शांति है एक, एक चमेली का फूल है गुलाब का फूल है हम चमेली के फूल को कहेंगे गुलाब के फूल जैसे हो जाओ अगर कोशिश करके वो फूल गुलाब जैसा होने की कोशिश करने लगे तो एक बात है अगर किसी तरह गुलाब का फूल हो भी जाए तो भी ना तो उसमें गुलाब की वो गंध होगी ना वो रौनक होगी ना वो शान होगी जो उसके चमेली होने में होती और दूसरी बात यह कि तो वो हो ही नहीं पाएगा और इस कोशिश में एक बात सह गुलाब होने की कोशिश में चमेली का फूल चमेली नहीं हो पाएगा और गुलाब तो ही नहीं पाएगा <laughs> एक, एक बिल्कुल कृपिल ये हमारी सारी दुनिया में जो क्रिफिल्ड आदमी पैदा हो रहा है उसका कुल कारण ये आइडियाज़, ये कंसेप्ट आइडियोलॉजी और आइडियल्स ऐसे बनो ऐसे बनो आप देखिए पांच छह हजार साल के इतिहास में मनुष्य जाति के आप मुश्किल से ऐसे सौ तो आदमी निकाल पाएंगे जिनको आप कहेंगे ये आइडियल तो बाकी सारे लोगों का क्या हुआ बाकी सारे लोग, लोग कहा गए और मैं आपको ये भी कह दू ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी को आइडियल नहीं माना बड़ी मजे की बात है। ये तो लोग वही लोग हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल इंडिपेंडेंट गांधी है अगर गांधी हिंदुस्तान के किसी भी सन्यासी को अपना आइडियल बना ले तो गांधी पैदल नहीं होगा रामकृष्ण को बना ले या विवेकानंद को बना ले या शंकराचार्य को बना ले या गांधी को बुद्ध को बना ले या महावीर को गांधी पैदा नहीं होगा गांधी बिल्कुल गड़बड़ चीज है इन सबको अगर आप आइडियल मानते हैं तो ये ये बुद्ध को अगर आइडियल मानते हैं तो महावीर को आइडियल मानते हैं तो महावीर छोड़ के भागते हैं ये गांधी राजनीति में खड़ा हुआ है बिल्कुल बिना भय ये कोई घबराहट नहीं मालूम हो रही है यहाँ बल्कि जिंदगी में खड़ा हुआ है वहां सामने आपका सारा सन्यासी संसार छोड़ के भागता है ये संसार में खड़ा हुआ है ये अगर किसी को भी आइडियल बना ले तो ये ये, ये कहीं ये गांधी नहीं हो सकता ये, ये हो जाता है बहुत से सन्यासी घूम रहे हैं सारे मुल्कों से ये भी होता है इसका कोई पैटर्न नहीं है इसकी ग्रोथ और बिल्कुल अननोन ग्रोथ इसलिए गांधी कहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कर रहा हूँ ये ठीक लगता है ये ठीक लगता है करता हूं देखता हूं नहीं ठीक लगता छोड़ता हूं जो ठीक लगता है, है एक ग्रोथ है और ग्रोथ जहाँ होती है वहाँ लाइफ होती और जहाँ पैटर्न होता वहाँ लाइफ नहीं होती आप पैटर्न में मशीन ढाल सकते हैं जब आप आदमी को ढालने लगते है तो आप गलती कर देते आदमी में कुछ फर्क रखी है वो पैटर्न नहीं है कोई ढांचे में मत ढालिए उसको तो बच्चे के सामने तफस मत लगता कि ये तेरा ढांचा है तू ऐसा है तो ऐसा नुकसान हुआ क्राइस्ट का ढांचा लगता कि लग है कितने तो पादरी क्राइस्ट जैसी शक्ल सूरत लटकाये हुए क्राइस घूम रहे इस क्राइस्ट को पैदा होता नहीं और क्राइस्ट जो पैदा हुआ वो बिल्कुल ढांचे के बाहर उस वक्त का जो ढांचा था उसमें बैठा नहीं तब तो लोगों ने फांसी लगानी तो फांसी क्यों लगाते अगर आइडियल होता वो आदर्श होता बिल्कुल आदर्श नहीं था यह आदमी उस जमाने का जो आदर्श था जिनको जिनके बीच में था उनको लगा दिया गड़बड़ इसको मानना चाहिए इसको जिंदा रखना ठीक नहीं तो जो हम जिनको आदर्श बनाए हुए कभी आपने सोचा इस बात को कि वो जब पैदा हुए थे जब थे तो वो कुछ गड़बड़ लोग थे हिंदुओं को आदत नहीं तो दुनिया में सौ पचास थोड़े से लोग हुए हैं जिन्हें लिविंग लाइफ में कुछ ऊँचाइयाँ पाई हैं और बाकी लोग इमिटेशन कर रहे हैं या तो इन्विटेशन करने में सफल हो जाते हैं तो भी मेरा कहना है व्यर्थ हो गए वो असफल हो जाते हैं तो भी व्यर्थ हो गए दोनों हालतों में असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके भीतर जो पैदा होना था वो पैदा नहीं हो पाता तो एक एक व्यक्ति की व्यक्तिगत खूबी उसकी यूनिक इंडिविजुअलिटी की स्वीकृति नहीं है हमारे धर्म में हमारे विचार में हमारे समझ में मेरा कहना है प्रत्येक व्यक्ति असन्न जैसा है और इसलिए उससे मत कहिए कि तुम किसी और जैसे हो जाओ उससे ये कहिए कि जो तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे भीतर पोटेंशियल है उसको फैलाओ उससे विकसित करो हम उसके सहारे बनेंगे हम उसे ढांचा नहीं देंगे हम उसके साथी होंगे, हम उसे आदर्श नहीं देंगे हम उसका सहारा देंगे हम इस पौधे को बनाते हैं जमीन में बीज को हम उसको आदर्श नहीं देते कि तुम ऐसे बन जाना हम सिर्फ खाद देते हैं पानी देते हैं साँस देते है बागुड़ लगा देते हैं की तुम्हें बकरी में चढ़ जाए तो बाराते। तो बाराते। ये जो ऑर्डरली ग्रोथ है ना दार ये जो ऑर्डरलीक्सिम हम बहुत जल्दी नतीजे ले लेते इतनी जल्दी कंक्लूजन ना ले असल में असल में ये जो हम ऑर्डरली सोसाइटी की फिक्र करते हैं ना बिल्कुल ठीक कहते हैं इसी की फिक्र का परिणाम धीरे धीरे ये हो रहा है कि दुनिया एक दिन इतनी ऑर्डरली होगी कि इंडिविजुअल्स होंगे नहीं आप आर्डर में लाने की जो हमारी फिक्र उसका मतलब आर्डर में आप सब आ जाएंगे जब आपके पास मस्तिष्क बिल्कुल ना हो आपके पास बुद्धि बिल्कुल ना हो आप बिल्कुल आर्डर जाएंगे ये कुर्सियों को जहाँ रख दीजिए वही रखी रहती है पंखे को चला दीजिए वो वैसे ही चलता रहता है बीच में कहता नहीं कि हम चलने से इनकार करते हैं हम ही चलेंगे आदमी में थोड़ी गड़बड़ है उसके पास दिमाग है तो आदमी बिल्कुल आर्डर में कभी नहीं हो सकता और जिस दिन हो जाएगा उससे बड़े दुर्भाग्य का कोई दिन नहीं होगा उससे बड़े दुर्भाग्य का दिन हो सकता है आदमी बिल्कुल ऑर्डर में हो जाए लेकिन समाज चाहता है कि बिल्कुल ऑर्डर में हो जाए पॉलिटिशियन चाहता है कि बिल्कुल ऑर्डर में हो जाए क्योंकि जहाँ ऑर्डर है हमारे, रे बेल्जियन नहीं है वहाँ कोई विद्रोह नहीं है वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं सारी है सारी दुनिया के डिक्टेटर्स चाहते हैं कि ऑर्डर में हो जाए बिल्कुल ऑर्डर में हो जाए हम कहें लेफ्ट तो आप लेफ्ट घूमे हम कहें राइट राइट घूमे हम कहें खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए वो तो हमको एक मिलिटराइज करना चाहते हैं सारी दुनिया में और उसके लिए का एक रास्ता सबसे अच्छा है हमारे भीतर जो थोड़ी सी बुद्धि है वो खत्म कर दिया उसको खत्म करने की कई तरक्की विश्वास पैदा करो तो खत्म होती शास्त्र पकड़ाओ तो खत्म होती है हिंदू पकड़ाओ मुसलमान पकड़ाओ तो खत्म होती है मस्जिद और मंदिर पकड़ाओ तो खत्म होती है कुछ चीजें पकड़ा दो बिलीफ पकड़ा दो विवेक दो खतरा विवेक तो रिदलियत है लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर सारी दुनिया में बहुत विवेक हो तो विवेक का भी एक अपना आर्डर आपको मैं बताऊ इसको समझ लें थोड़ा अभी विवेक रिदलियत है क्योंकि बिलीफ से तो जो दुनिया बनी है वो गलत इसलिए विवेक को रिबलियन करना पड़ता है हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं अगर हम सब लोग हिंदुस्तान में थे गुलाम थे 200 साल तक हम बड़े ऑर्डरली लोग थे हम गुलामी के खिलाफ कुछ नहीं करते थे दस पच्चीस गड़बड़ लोग पैदा हुए वो कहने लगे कि हमको आजाद होना है खतरनाक लोग नहीं नहीं सोच कर ये कहते हैं हमको आजाद होना हमको बदलना है हिसाब बदलना ही ठीक नहीं है हिसाब दस पाँच लोगों में भी विवेक ना होता तो ठीक था हम मजे से जी रहे बिल्कुल कर दी गांधी गड़बड़ आदमी है अनार्किक है असल में दुनिया में लेकिन ये अनारकिक कब तक है ये तब तक विवेक अनारकी पैदा करेगा जब तक की विश्वास गड़बड़ पैदा कर रहा है जिस दिन दुनिया में बहुत अधिक लोगों के पास विवेक होगा अनारकी की कोई जरूरत ही रह जाए विवेक विल क्रिएटेड ओन आर्डर अभी विवेक का आर्डर पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो ऑर्डर है वो अभिवेक का है इग्नोरेंस का ऑर्डर है अभी जब तक नॉलेज का ऑर्डर पैदा नहीं होता तब तक तो रेबेलियन होगा कहता खत्म होना चाहिए तो बड़ा खतरनाक है अगर नहीं होगा हम हमारे मुल्क की हालत ये है तो गरीबी कह रहे हैं हमारे चार हजार, हजार साल लेकिन हम कहते हैं कि हमारे कर्म का फल पिछले जन्म हमने बुरा काम किया था उसका फल बोरा इसलिए हम गरीब इसको हम दोहरा रहे हैं तीन साल हम कभी की गरीबी मिटा सकते थे अपने मुल्क में लेकिन हम इसको नहीं मिटा पाएंगे। हम नहीं मिटा पाएंगे जब तक हम इस बात को दोहराए चले जाते हैं हमने ऑर्डर है इसमें कोई गड़बड़ करने की सवाल नहीं है। हम सब चीजों को कहते चले जाते हैं हम कहते हैं तो बेड ऑर्डर नहीं होना चाहिए एक सेल्फ ग्रोथ होनी चाहिए एक फ्रीडम होनी चाहिए माइंड को एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए और मैं कहता हूँ कि इस दुनिया से अनासिक दुनिया भी बेहतर होगी जैसे ये दुनिया इसको, इसको क्या है ना ना ये हमारे मन को समझाने के कंसोल्यूशन है हिंदू कहता है हिंदू धर्म बहुत अच्छा है मुसलमान कहता है मुसलमान धर्म अच्छा है ईसाई कहता है ईसाई धर्म अच्छा देखिए जी डोंट देखिए सवाल ये नहीं है तो देखे, देखे, देखे, सवाल ये नहीं है, तो तो नहीं, है, सवाल, ये नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं सवाल ये है कि जो भी है रिटर्न अनरिटन उस पर आप फेस करते हैं या उसको विचार करते हैं सवाल ये है आप उस पर विश्वास करते हैं या विचार करते हैं सवाल ये सवाल ये नहीं की लिखा है कि गैर लिखा अगर आप उसको विश्वास करके मानते हैं अगर आप मानते हैं कि वेद जो है भगवान की लिखी हुई किताब है तो आप वही बात कर रहे हैं जो कि क्रिश्चियन कर रहा है वो कहता है ये बाइबल जो है ईश्वर इस, के पुत्र की लिखी किताब है पुरान जो है ये भगवान के की भेजा हुआ पैगंबर की किताब किताबू इंटलेक्चुअल तो जो है वो समझिए कि अगर ठीक से इंटेलेक्चुअल है तो हिंदू मुसलमान हो नहीं सकता ये तो नॉन इंटेलेक्चुअल की बात है हिंदू होना मुसलमान होना यानी मेरा मतलब ये है अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो आप हिंदू हो नहीं ना हो सकते ना आप मुसलमान हो सकते This is the package of teaching that we should use as soon as he is born. A man to man, there is no question of any concepts of religion, creed, uh, or any other. सभी हाँ, मेटर तो में सबसे हाँ बिल्कुल ठीक है होना चाहिए होना चाहिए ना होना चाहिए ना बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल होना बिल्कुल ये जो है ना ये जो आपको अनार की सब घबड़ाते क्यों है let's, let's, let's, let's right. हाँ, हाँ दाउदुर होना चाहिए दाउदपुर होना चाहिए असल में bro. हाँ बिल्कुल oh, हाँ, तो हाँ हाँ ये ये जो है ना ये जो है आप पौधे के साथ जो व्यवहार करते हैं वो आदमी के साथ करना चाहते हैं ये आपकी गलती मैं एक पौधे को लगाता हूँ अगर उसकी फिक्र नहीं करूँगा जंगल पैदा हो जाएगा क्योंकि पौधे को विवेक नहीं दिया जा सकता पौधे को विवेक नहीं दिया जा सकता लेकिन एक आदमी को विवेक दिया जा सकता है और आप कौन हैं उसकी जिम्मेवार के एक आदमी को आप जंगली नहीं होने देंगे और बगीचा बनाएंगे आप कौन आप भी एक आदमी है ना आपको हक तरह से मिल जाता है मैं पिता हूँ एक बच्चे का इससे मुझे यह हक मिल जाता है कि बच्चे को मैं बनाऊ जैसा मैं चाहता हूँ और मैं खुद कौन सा आदमी हूँ मैंने खुद कौन सी चीजें फा मैंने खुद जीवन में क्या जान लिया जो मैं बच्चे को बनाने की कोशिश करता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी एक नकल और पैदा कर दूंगा जो की मैं खुद जमीन पर एक भार था और एक परेशानी था ये बच्चा भी एक भार और परेशानी हो जाएगी मेरा कहना यह है छः सात हजार है दस हजार साल से हम आदमी को ढांचे में ढाल के बनाने की कोशिश की है ये दुनिया पैदा हुई आप कहते हैं की अनारकी पैदा हो जाएगी इससे ज्यादा बदतर दुनिया हो सकती जिसी है जिसकी दुनिया है आपका विवेक बदल होगा कोई हर्जा नहीं मेरा कहना है अगर अगर मैं आपको कहूँ इसको थोड़ा विचार करेंगे तो मेरा विश्वास और आपका विश्वास अगर अलग अलग हो तो खतरनाक दुनिया बनेगी क्योंकि विश्वास लड़वा देगा विवेक लड़वाएगा नहीं एक बात क्योंकि विवेक के साथ पहली शर्त यह है कि वो दूसरे को भी मौका देने के लिए राजी है और मान्यता विश्वास के साथ ही बात नहीं है मैं कहता हूँ मेरा विश्वास ठीक आपका गलत, गलत। दिलीप तो खतरनाक है तो क्यूँकी मैं आपकी दिलीप कहता तो हूँ गलत और इसको मैं विचार करने को राजू नहीं हूँ मैं कहता हूँ गलत तो गलत और मेरी ठीक तो ठीक और अगर ज्यादा गड़बड़ा तो तलवार से, से निर्णय कर लेते हैं कि कौन सी तो कौन गलत है हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है तय कर लेता है की तलवार निकाल लो तो हम तय कर लेते हैं कौन सी दुलूच के पास विचार करने का तो मौका नहीं तलवार चलाने का मौका है तो तलवार चलती रही पांच साल ऐसी लेकिन विश्वास ऐसी अलग डिबेट की बात यह है की अगर आपकी बात मुझे गलत लगती है तो मैं समझाऊंगा और मेरी बात आपको गौलत लगती है समझाएंगे झगड़ा वहीं शुरू होगा जहां विश्वास आ जाएगा और विवेक खत्म हो जाएगा वहीं झगड़ा शुरू होगा और अगर हम विवेक के अंत तक अनुगामी हो तो झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं एक सीमा आ जाएगी कि मेरा और आपका विवेक एक हारमोनी पैदा कर दे और विश्वास तो कभी हारमोनी पैदा हो नहीं सकती क्योंकि कोई रास्ते नहीं कोई ब्रिज नहीं मेरे आपके बीच आप हिंदू हैं न मुसलमान हूँ ब्रिज है फिर विवेक समझने और समझाने में है न पहले मन में आती है या बुद्धि में आती है बात करनी पड़े असल उनका में, में। तो हाँ। मन ने ने आती है सर कभी बात करनी पड़े लेकिन मैं कहूँगा की ऐसी दुनिया जो विवेक ऐसी भरी हो अगर अराजक भी हो तो भी स्वागत योग्य है ऐसी दुनिया से जो की बिल्कुल आर्डर में हो और जहाँ विवेक न की दुनिया ऐसी मृत्यु बेहतर जो विवेक चाहे उस जीवन के बजाय जो विश्वास से आता है वो जीवन नहीं हो एक कब्रिस्तान से शांति होती है उस हमारे घरों में भी रही है आज तो उसका कोई मतलब नहीं उदाहरण तो तो है तो एक ने पूछा की मुझे में बैठा हुआ था तो ब्रह्म को जानना चाहता था इसीलिए जाके उसको पूछा की तुम ब्रह्म जानना चाहते हो तुमने कहा की मुझे बताइए की ब्रह्म कहाँ उन्होंने आलिंगन दिया और भी पूछा नहीं कर रहा है तो और ज्यादा आलिंगन दिया और उस आलिंगन देने में ही उन्होंने उसको बतलाया जाता यहाँ ब्रह्म है नहाँ द्रम्धा। नहाँ द्रम्धा। तो वो आलिंगन देने के अंदर जो भीतर कल्पना आती है कि प्रेम का वो प्रेम ही वो ये है वहाँ विवेक काम करता है बस तो दो बातें अगर मनुष्य के जीवन में संभव हो जाए उसके मस्तिष्क में विवेक और हृदय में प्रेम हो तो बात पूरी हो जाती है और किसी तरह की और कुछ करने की जरूरत है आप है? है? ये भी पूछा जा सकता है ये इसलिए नहीं छोड़ सकते कि तो हो सकता है ये ये ये ये ये मैं बात हमारी कह गलत चीज बता रहे हैं नहीं अभी तक अच्छा होता अगर आप आप कह के गलत चीज बता नहीं है ना ही समझे जब तक आप बिलीफ न दे तक कोई खतरा नहीं विवेक कोई कंसेप्ट थोड़ी है देने का जैसे बच्चा हम उसे व्यायाम करवाते उसे स्वास्थ्य मिल जाता है तो स्वास्थ्य तो एक प्रधार एक ठोस चीज चीज वैसे ही अगर हम उसे संदेह करना सिखाएं तो उसे विवेक मिलना शुरू होता है संदेह करना सिखाए विवेक को लाने का जो मेथड मैथड तो राइट डाउट उसे हम संदेह करना सिखाए तो विवेक और जब मैं उसे संदेह करना सिखाऊंगा तो अपने पर संदेह करना भी सिखाता हूँ संदेह की संदेह मैंने पढ़ा मुझे संदेह का माने नहीं मालूम पढ़ा नहीं, दा। नहीं, दा। नहीं दा। तो आपकी सारे इसमें संदेह की कल्पना जैसे हम दूसरे शब्दों में जैसे बुरी है या संदेह मैंने संदेह यानी श्रद्धा संदेह को हम जैसे करना किसी के ये श्रद्धा होगी ना संदेयो नहीं संधे करेक्ट संदेह डे आपकी डाउट ही राउत सिखाए बच्चे को डाउट नहीं कबूल करें हाँ, नहीं कबूल करें ना हम कोशिश करें उसको की वो कबूल कर ले देखो और भी लोग है हिंदू बच्चे तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा कुछ नहीं पिता ने अगर ठीक सिखाया हो नहीं मानेगा नहीं मानेगा पिता ने डाउद नहीं सिखाया तो मान सकता है आप मेरी बात इसमें घर है अगर पिता ने डाउट सिखाया है उसे करना तो कोई तो मुसलमान उसे लिए कहेगा कि इस्लाम अच्छा है तो डाउट करेगा जिस बच्चे को तो डाउट सिखाया उसे तो कोई कन्वर्ट कर नहीं सकता वो तो दुनिया में अपने किस्म का उसको तो आप कभी इस तरह क्रिश्चियन और मुसलमान बना नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते हिंदू नहीं बना सकते जैन नहीं बना सकते और अगर वैसा बच्चा जिसने डाउट करना सीखा है आप तो साढ़े सात बजे कल सुबह साढ़े सात बजे अरे अब पर भगवान को मानते हैं मैं किसी चीज को मानता नहीं जिस चीज को जानता हूँ उसको तो जानता हूँ जिसको नहीं जानता <सुटति> तो तो नहीं। मानता तो उसको तो हूँ नहीं जानता हूँ नो नो आई डोंट आई नो नो आई नोट नो आई नॉट इंड नो मुझसे कोई पूछे कि आप प्रेम में विश्वास करते हैं कि नहीं तो मैं कहूँगा कि मैं प्रेम को जानता हूँ विश्वास क्यों करूंगा मैं प्रेम करता हूँ नहीं नहीं बिलीव तो तभी आप करते हैं जिसको आप नहीं जानते यू बिलीव इन इग्नोरेंस एग्जिस्ट गॉड एग्जिस्ट ये बिलीव करने वाले का कहना है आई नो गॉड सेल्फ इज एग्जिस्टेंस बिलीव जो करता है वो कहता है गॉड एग्जिस्ट जो जानता है वो कहता है एग्जिस्टेंस इज गॉड आई एम गॉड एग्जिस्टेंस इज गॉड देर इज नो आई नो डाउट जब तक आई और गाऊ है तब तक आपको पता भी नहीं होता कि गाट क्या है तो अगर कोई कहता है कि आई नो गाट तब भी गड़बड़ बात है <laughs> क्योंकि आई तो बस था नहीं देर इज नोइंग एंड नो आई नो दे परमात्मा स्टूडेंट कंफर्म पर्सेंट God that's a damn thing I mean God and something to think about different in providing at the first thing the government like government so down from generation to generation that's, that's the accessibility that's, that's not the way I no, hmm. believe is a guarantee that that's what God नहीं नहीं नहीं देर इज नो क्वेश्चन देर इज नो क्वेश्चन द मूमेंट यू से आई बिलीव यू हैव सप्रेस द डाउट बिलीव इट सप्रेसन ऑफ डाउट जब तो मैं कहता मैं विश्वास करता हूँ इसका मतलब यह है कि मैंने संदेह को अपने भीतर दबा दिया नहीं तो मैं ये क्यों कहूंगा कि मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करने का मतलब यह है कि मेरे भीतर डाउट है डाउट को मैंने दबा दिया और मैंने एक स्ट्रेडिशन को पकड़ लिया और मैं कहता हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ जितने जोर से आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ उतने ही बड़े डाउट को अपने भीतर दबाए हुए जिसके भीतर कोई डाउट नहीं है उसके भीतर बिलीव भी नहीं रह जाता उस चीजों को जानता क्योंकि मुझसे कोई पूछे कि आप विश्वास करते हैं कि क्या वो दरवाजा है डू यू बिलीव इन दट डोर डू बिलीव का क्या सवाल डोर इसलिए बिलीव का कौन सवाल है <laughs> ये आप अपनी बिलीफ के लिए सपोर्ट खोजते होंगे तो गलती हो जाएगी जब आप कहते हैं हाँ, जब हम कहते हैं जब हम कहते हैं कि देर इज ए गॉड तब मेरा जानना है कि ये एक बिलीफ होगी मैं तो ये अनुभव करता है जानता हूँ दिखाई पड़ता है डेट विच इज यू मे कॉल इट गॉड that which is, you may call it god that which exists you may call it god jo kuch bhi hai all that is like it's like any form like any form and the beauty of the world is that pricelessly in any form all that is so there is not a god and a creation a creator and a creator. the created the creator itself is god there are not to be it being a creator and the created no. the whole creative being Is god and that the be god believe it can be killed God God nine they i will be God you don't believe in us being you can't believe in God What a perfect octave series of a definite dog No no no can you define meter perfect No no, no. Hmm. Your is a cherry Mine is not a cherry My is a blue My is not a blue Everybody say Ibrahim men believe in life A man with eyes and nose वो जो अंधा आदमी है वो भी विश्वास करता है कि लाइट है क्या मतलब उसके विश्वास का कोई भी मतलब नहीं और आँख हो तो दिखाई पड़ता है कि लाइट तो अंधा आदमी कहेगा हम दोनों की बातें बात लेती हैं क्योंकि आई बिलीव इन लाइफ एंड यू नो लाइफ दोनों एक जैसी बिल्कुल एक जैसी नहीं क्योंकि अंधा आदमी अंधेरे को भी नहीं जानता लाइट तो दूर है अंधेरे को देखने के लिए आंख चाहिए आ सुनाओ तो अंधेरा भी नहीं जान सकता। यही मेरा कहना है कि ये बिलीफ जो है खतरनाक है ये जानी चाहिए तो नॉलेज आ सकती है और जब तक बिलीफ तब तक नॉलेज कभी नहीं आता। आप क्या नो मिशन सर ना ना ऐसा ख्याल मुझे नहीं जरा भी <laughs> क्योंकि किसी को एनलाइसन करने जाइए उससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो <laughs> <laughs> <laughs> ना किसी को एनलाइटिंग करने जाना अच्छी बात नहीं क्योंकि उसमें दूसरे को मान लिया कि वो बेचारा नहीं जानता है तो अच्छी बात नहीं किसी को एनलाइटिंग करने का ख्याल नहीं है मुझे कुछ बातें दिखाई पड़ती हैं अच्छी लगती है आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू नॉट टू एनलाइटिन जस्ट टू शेयर विथ वेरी लाइफ, लाइफ, आदमियों के बाद बात नहीं करता कुछ भी काम नहीं है हाँ. Mm -hmm. नहीं मैं तो आपको मैं सीट करना चाहता हूँ न आवेदन करना चाहता हूँ टीचर अवेजनर they will try to get the atom no no no no I belong to religion and no sir